पातंजल योग प्रदीप सट दर्शन समन्वय प्रकृति के तीन गुण चेतन तत्व में जड़ तत्व जैसा कोई परिणाम तथा अवांतर भेद नहीं है अतः शुद्ध चेतन तत्व देश काल जाति तथा संख्या की सीमा से भी परे हैं जड़ तत्व की उपाधि से उसमें संख्या का आरोप कर लिया जाता है इसलिए विकल्प से पुरुष में बहुत्व कहा जाता है अर्थात व्यस्टिचित्तों में प्रतिबिंबित चेतन में चित्त के अन्य धर्मों के समान बहुत्व संख्या को भी आरोप कर लिया जाता है और स्वरूप अविस्थिति अथवा कैवल्य की अवस्था में चित्त के अन्य सब धर्मों के अभाव के साथ बहुत्व संख्या की भी निवृत्ति हो जाती है चेतन में प्रतिबिंबित महातत्व में जब समष्टि अहंकार बीज रूप से छिपा हुआ हो तो उसको समष्टि अस्मिता कहते हैं उसमें समष्टि महत तत्व की वृत्ति मैं हूँ समष्टि अहंकार है इस समि अहंकार का क्षोभ रूप परिणाम पांच त्राएँ अर्थात किसी दूसरे तत्व से न मिला हुआ शब्द द्रव्य स्पर्श द्रव्य रूप द्रव्य रस द्रव्य और ग्रंथ द्रव्य है इसी प्रकार अहंकार से ही ग्यारह इंद्रियाँ उत्पन्न होती है अर्थात जब मैं हूँ कि वृत्ति का उत्पादक सामान्य द्रव्य उत्पन्न हुआ तो वही मैं देखता हूँ वही मैं सुनता हूँ इत्यादि विशेष वृत्ति के उत्पादक विशेष द्रव्य में परिणत हुआ उपर्युक्त महत्त्व समष्टि चित्त में प्रतिबिंबित चेतन ऋण्य पुरुष का वर्णन हुआ इसी प्रकार व्यष्टिचित्तों में प्रतिबिंबित चेतन अन्य पुरुषों जीवों को समझ लेना चाहिए अहंकार में विशुद्ध सत्व को समष्टि अहंकार और रजस तथा से मिश्रित सत्व को व्यष्टि अहंकार समझना चाहिए अतः चित्त, विशुद्ध सत्वमय चित्त और चित्त केवल सत्व चित्त कहलाते हैं चित्तों में समष्टि व्यष्टि और अनेकत्व अहंकार की अपेक्षा से समझना चाहिए विशुद्ध सत्वमय चित्त का विस्तारपूर्वक वर्णन समाधिपाद के 24 में सूत्र की व्याख्या में दिया है तन्मात्राओं के मेल से स्थूलभूत महाभूत उत्पन्न होते हैं शब्द तन्मात्रा के साथ किंचित दूसरे तन्मात्राओं के मेल से शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न होता है इसी प्रकार स्पर्श तन्मात्रा की अधिकता से स्पर्श गुण वाला वायु रूप तन्मात्रा की अधिकता से रूप गुण वाला अग्नि रस तन्मात्रा की अधिकता से रस गुण वाला जल और गंध तन्मात्रा की अधिकता से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है तन्मात्राओं और स्थूल भूतों के बीच में एक अवस्था सूक्ष्म भूतों की है जिनकी सूक्ष्मता का तारतम्य भूतों से लेकर तन्मात्राओं तक चला गया है इन पांचों स्थूल भूतों से आगे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष धातु दूध दही आदि सब इन्हीं के रूपांतर हैं इसलिए निरविकार अर्थात विकृति हैं जड़ तत्व में सब प्रकार के परिणामों का निमित्त कारण पुरुष है और इन सारे परिणामों का प्रयोजन भी पुरुष का भोग और अपवर्ग ही है चेतन तत्व जड़ तत्व जड़ तत्व की चेतन तत्व से सन्निधि उस सन्निधि से क्षोभ को प्राप्त हुए जड़ तत्व का चौबीस तत्वों में विभक्त होना तथा पुरुष का प्रयोजन भोग और अपवर्ग ये सब अनादि अर्थात काल की सीमा से परे हैं संगति शंका जैसे अव्यक्त प्रधान व्यक्त महत तत्वादि का उपादान कारण हो सकता है वैसे ही ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व जड़ तत्व का उपादान कारण हो सकता है इसलिए जड़ तत्व को चेतन तत्व से पृथक मानना ठीक नहीं समाधान जड़ तत्व प्रधान अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों की न्यूनाधिकता से विषमता को प्राप्त होती हुई वह चौबीस अवांतर भेदों में विभक्त हो रही है किंतु चेतन तत्व निर्गुण शुद्ध ज्ञान स्वरूप है जिसमें न कोई विषमता हो सकती है ना परिणाम शका उसकी त्रिगुणात्मक माया से जगत की उत्पत्ति हो सकती है समाधान यह केवल शब्दों का अदल बदल है अर्थात ऐसा मानने में प्रकृति के स्थान में माया शुद्ध चेतन तत्व से भिन्न जगत का उपादान कारण ठहरेगी यदि माया को शुद्ध चेतन तत्व निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म से अभिन्न उसकी ही एक अनिर्वचनीय शक्ति मान ली जाए तो परब्रह्म में द्वैत की सिद्धि होगी और यह द्वैत उसका स्वाभाविक गुण होने से किसी प्रकार भी पृथक नहीं हो सकेगा और अद्वैत परक महावाक्य तथा वेद शास्त्र शब व्यर्थ हो जाएंगे इसलिए तीन गुणों का जिनकी विषमता के कारण प्रधान मूल प्रकृति चौबीस अवांतर भेदों में विभक्त हो रही है अगले सूत्र में वर्णन करते हैं